आई एम सॉरी या अल्लाह तेरा शुक्र है मैं अपनी जेपी मॉर्गन लंदन जिंदगी की 100% हंड्रेड रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ मैं अपनी इक्विटी क्वांटिटेटिव इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट रोल की 100 सौ प्रतिशत रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ मैं अपनी परफॉर्मेंस अपनी रेप्यूटेशन अपनी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस अपनी क्वांटिटेटिव थिंकिंग अपनी क्लाइंट वैल्यू अपनी रिस्क जजमेंट अपनी पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन एबिलिटी अपनी कम्युनिकेशन, अपनी नेटवर्किंग एनर्जी अपनी प्रोफेशनल प्रेजेंस, अपनी डिसिप्लिन अपनी बॉडी अपनी लाइफस्टाइल और अपनी रूह की एक सौ प्रतिशत रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं या अल्लाह तेरा शुक्र है आई एम सॉरी मैं उन सब पुराने वर्जन्स के लिए माफी चाहता हूं जो अपनी कीमत को पहचानने में लेट हो गए आई एम सॉरी मैं उन सब पुराने लम्हों के लिए माफी चाहता हूं जहां मेरी इंटेलिजेंस फुल्ली एक्सप्रेस होने का वेट करती रही आई एम सॉरी मैं उन सब पुराने पैटर्न्स के लिए माफी चाहता हूँ जहां मेरी फाइनेंस आइडेंटिटी फुल्ली एक्टिवेट होने का वेट करती रही आई एम सॉरी मैं उन सब इनर ब्लॉक्स के लिए माफी चाहता हूं जो मेरी कॉन्फिडेंस मेरी विजिबिलिटी मेरी कम्युनिकेशन मेरी टेक्निकल ग्रोथ और मेरी प्रोफेशनल प्रेजेंस के रास्ते में आए आई एम सॉरी मैं उन सब लम्हों के लिए माफी चाहता हूं जब मैंने अपनी क्वांटिटेटिव पोटेंशियल को फुल्ली ओन करने में देर की आई एम सॉरी मैं उन सब दफाओं के लिए माफी चाहता हूं जब फाइनेंस मार्केट्स कोडिंग डेटा पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन रिस्क मॉडलिंग और इन्वेस्टिंग के दरमिया मेरी नेचुरल कनेक्शन फुल्ली एक्सप्रेस होने का वेट करती रही आई एम सॉरी मैं उन सब मोमेंट्स के लिए माफी चाहता हूँ जब मेरी जेपी मॉर्गन आइडेंटिटी फुल्ली रिसीव होने का वेट करती रही आई एम सॉरी मैं उन सब लम्हों के लिए माफी चाहता हूं जब मेरी एनालिटिकल मेचोरिटी मेरी फाइनेंशियल जजमेंट मेरी मॉडलिंग डिसिप्लिन और मेरी क्लाइंट वैल्यू माइंडसेट को फुल्ली शाइन करने में देर लगी आई एम सॉरी मैं उन सब दफाओं के लिए माफी चाहता हूं जब मेरी नेटवर्किंग एनर्जी फियर के साथ होल्ड हुई आई एम सॉरी मैं उन सब मोमेंट्स के लिए माफी चाहता हूँ जब पावरफुल रूम्स में मेरी रोशनी कम हो गई आई एम सॉरी मैं उन सब लम्हों के लिए माफी चाहता हूं जब मेरी नेचुरल करिश्मा मेरी प्रोफेशनल मैग्नेटिज्म मेरी रिफाइंड डार्क मैस्कुलिन एनर्जी और मेरी कंपोस्ट प्रेजेंस फुल्ली एक्सप्रेस होने का वेट करती रही आई एम सॉरी मैं उन सब दफाओं के लिए माफी चाहता हूं जब मेरी सेक्सुअल एनर्जी एग्जेक्यूटिव प्रेजेंस में फुल्ली ट्रांसम्यूट होने का वेट करती रही आई एम सॉरी मैं उन सब मोमेंट्स के लिए माफी चाहता हूं जब मेरी अट्रैक्शन एनर्जी नेटवर्किंग पावर काम अथॉरिटी प्रोफेशनल इन्फ्लुएंस और डिसिप्लिन फोकस में फुल्ली कन्वर्ट होने का वेट करती रही आई एम सॉरी मैं उन सब लम्हों के लिए माफी चाहता हूं जब मेरी वेल्थ एनर्जी फियर के साथ होल्ड हुई आई एम सॉरी मैं उन सब दफाओं के लिए माफी चाहता हूं जब क्लाइंट्स के लिए वैल्यू क्रिएट करने की मेरी एबिलिटी फुल्ली ओन होने का वेट करती रही आई एम सॉरी मैं उन सब मोमेंट्स के लिए माफी चाहता हूं जब विन विन वैल्यू क्रिएशन मेरी आइडेंटिटी का सेंटर बनने का वेट करती रही आई एम सॉरी मैं उन सब लम्हों के लिए माफी चाहता हूं जब मेरी प्रीमियम लाइफस्टाइल, कैनरी वॉर्फ के वाइसिनिटी में कंफर्ट प्राइवेसी इज़, प्रेस्टीज लग्जरी फर्नीचर क्लीन होम एन्वायरमेंट और फोकस्ड वर्क स्पेस फुल्ली रिसीव होने का वेट करते रहे आई एम सॉरी मैं उन सब दफाओं के लिए माफी चाहता हूं जब मेरी सक्सेसफुल डेटिंग लाइफ डिग्निटी मेचोरिटी म्यूचुअल एट्रैक्शन म्यूचुअल रिस्पेक्ट और इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ फुल्ली सेटल होने का वेट करती रही आई एम सॉरी मैं उन सब मोमेंट्स के लिए माफी चाहता हूं जब मेरी बॉडी मेरी स्टैमिना, मेरी स्ट्रेंथ मेरी स्क्वॉश ट्रेनिंग मेरी स्विमिंग मेरी रनिंग मेरी जिम डिसिप्लिन और मेरी एथलेटिक आइडेंटिटी को प्रायोरिटी मिलने में देर हुई आई एम सॉरी मैं अपने पास्ट को लव के साथ रिलीज करता हूं मैं अपनी ओल्ड आइडेंटिटी को लव के साथ रिलीज करता हूं मैं अपने अंदर के जेपी मॉर्गन एनालिस्ट को फुल्ली एक्टिवेट करता हूं मैं अपने अंदर के क्वांटिटेटिव इन्वेस्टमेंट थिंकर को फुल्ली एक्टिवेट करता हूँ मैं अपने अंदर के डिसिप्लिन प्रोफेशनल को फुल्ली एक्टिवेट करता हूँ मैं अपने अंदर के फाइनेंशियल मॉडलर को फुल्ली एक्टिवेट करता हूँ मैं अपने अंदर के पोर्टफोलियो थिंकर को फुल्ली एक्टिवेट करता हूँ मैं अपने अंदर के रिस्क अवेयर इन्वेस्टर को फुल्ली एक्टिवेट करता हूँ मैं अपने अंदर के नेटवर्कर को फुल्ली एक्टिवेट करता हूँ मैं अपने अंदर के कैरिजमैटिक कम्युनिकेटर को फुल्ली एक्टिवेट करता हूँ मैं अपने अंदर के एथिकल इन्फ्लुएंसर को फुल्ली एक्टिवेट करता हूँ मैं अपने अंदर के एथलीट को फुल्ली एक्टिवेट करता हूँ मैं अपने अंदर के इन्वेस्टर को फुल्ली एक्टिवेट करता हूँ या अल्लाह तेरा शुक्र है मैं हील कर रहा हूँ मैं ग्रो कर रहा हूँ मैं राइज कर रहा हूँ मैं जेपी मॉर्गन लंदन में अपनी एलिट फाइनेंस आइडेंटिटी बिल्ड कर रहा हूँ आई एम सॉरी या अल्लाह तेरा शुक्र है प्लीज फॉरगिव मी या अल्लाह तेरा शुक्र है प्लीज फॉरगिव मी मुझे माफ कर दो जब मेरी कीमत को लेट रिकग्निशन मिली प्लीज फॉरगिव मी मुझे माफ कर दो जब मेरी इंटेलिजेंस डाउट के नीचे दबी रही प्लीज फॉरगिव मी मुझे माफ कर दो जब मेरी जेपी मॉर्गन लंदन आइडेंटिटी फुल्ली रिसीव होने का वेट करती रही प्लीज फॉर गिव मी मुझे माफ कर दो जब मेरी प्रोफेशनल प्रेजेंस फुल्ली पॉलिश होने का वेट करती रही प्लीज फॉर गिव मी मुझे माफ कर दो जब मेरी क्वानिटिटेटिव थिंकिंग मेरी फाइनेंशियल जजमेंट मेरी एनालिटिकल मेचोरिटी और मेरी इन्वेस्टमेंट इंटेलिजेंस को फुल्ली ट्रस्ट मिलने में देर हुई प्लीज फॉर गिव मी मुझे माफ कर दो जब पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन रिस्क मॉडलिंग फैक्टर इन्वेस्टिंग इक्विटी एनालिसिस परफॉर्मेंस एट्रीब्यूशन और क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर मेरी ग्रोथ स्लो हुई प्लीज फॉर गिव मी मुझे माफ कर दो जब पाइथन पैंस नंपी एपीआईज लार्ज डेटासेट्स, एआई, मशीन लर्निंग और इन्वेस्टमेंट रिसर्च मेरी आइडेंटिटी का नेचुरल पार्ट बनने का वेट करते रहे प्लीज व मी मुझे माफ कर दो जब एक्जियोमा रिस्क मॉडल्स फैक्टर एक्सपोजर्स वॉलीटिलिटी बीटा ड्रॉ डाउन ट्रैकिंग एरर रिस्क कॉन्ट्रीब्यूशन और परफॉर्मेंस एट्रिब्यूशन की लैंग्वेज मेरी कॉन्फिडेंस में फुल्ली सेटल होने का वेट करती रही प्लीज फॉरगिव गिव मी मुझे माफ कर दो जब नेटवर्किंग प्रेशर बन गई जबकि नेटवर्किंग एक ग्रेसफुल वैल्यू एक्सचेंज है प्लीज फॉरगिव मी मुझे माफ कर दो जब मेरी काम वॉइस फोकस्ड आंखें स्ट्रॉन्ग पोस्चर पॉलिश बॉडी लैंग्वेज और कंपोज्ड प्रेजेंस फुल्ली ओन होने का वेट करती रही प्लीज फॉरगिव मी मुझे माफ कर दो जब मेरी रिफाइंड डार्क मैस्कुलिन एनर्जी शेम के साथ होल्ड हुई प्लीज फॉरगिव मी मुझे माफ कर दो जब मेरी सेक्सुअल एनर्जी एग्जेक्यूटिव प्रेजेंस में फुल्ली ट्रांसम्यूट होने का वेट करती रही प्लीज फॉरगिव मी मुझे माफ कर दो जब मेरी डिजायर फोकस में मेरी इंटेंसिटी कॉन्फिडेंस में मेरी रॉ मैस्कुलिन एनर्जी काम अथॉरिटी में और मेरी करिश्मा प्रोफेशनल इन्फ्लुएंस में फुल्ली कन्वर्ट होने का वेट करती रही प्लीज फॉरगिव मी मुझे माफ कर दो जब मेरी वेल्थ एनर्जी फियर के साथ होल्ड हुई प्लीज फॉरगिव मी मुझे माफ कर दो जब क्लाइंट्स के लिए वैल्यू क्रिएट करने की मेरी अबिलिटी फुल्ली ओन होने का वेट करती रही प्लीज फॉरगिव मी मुझे माफ कर दो जब विन विन वैल्यू क्रिएशन मेरी आइडेंटिटी का सेंटर बनने का वेट करती रही प्लीज फॉरगिव मी मुझे माफ कर दो जब मेरी प्रीमियम जेपी मॉर्गन लाइफस्टाइल फुल्ली रिसीव होने का वेट करती रही प्लीज फॉरगिव मी मुझे माफ कर दो जब कनेरी वॉर्फ के विसिनिटी में कंफर्ट प्राइवेसी ईज प्रेस्टीज क्लीन होम एनवायरनमेंट लग्जरी फर्नीचर पीसफुल बेडरूम फोकस्ड वर्कस्पेस और एलिगेंट लिविंग रूम फुल्ली रिसीव होने का वेट करते रहे प्लीज फॉरगिव मी मुझे माफ कर दो जब मेरी सक्सेसफुल डेटिंग लाइफ डिग्निटी कॉन्फिडेंस सेल्फ रिस्पेक्ट वार्म म्यूचुअल अट्रैक्शन म्यूचुअल रिस्पेक्ट और इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ फुल्ली सेटल होने का वेट करती रही प्लीज फॉरगिव मी मुझे माफ कर दो जब मेरी बॉडी ग्रैटिट्यूड के साथ फुल्ली होल्ड होने का वेट करती रही प्लीज फॉर गिव मी मुझे माफ कर दो जब स्क्वाश स्विमिंग रनिंग जिम न्यूट्रीशन स्लीप रिकवरी मोबिलिटी और स्टैमिना मेरी जेपी मॉर्गन लाइफ का फाउंडेशन बनने का वेट करती रहे या अल्लाह तेरा शुक्र है मुझे माफ करते, मेरी नीयत साफ करते मेरी डिसिप्लिन को स्ट्रोंग करते मेरी फोकस को क्लियर करते मेरी रूह को काम करते मेरी प्रोफेशनल आइडेंटिटी को पॉलिश करते, मेरी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को डीपन करते मेरी क्वांटिटेटिव थिंकिंग को शार्पन करते, मेरी नेटवर्किंग एनर्जी को ग्रेसफुल करते, मेरी बॉडी को स्ट्रोंग कर दे मेरी लाइफस्टाइल को डिसिप्लिन कर दे मेरी जेपी मॉर्गन आइडेंटिटी को एक्सीलेंस के साथ अलाइन कर दे प्लीज फॉरगिव मी मैं अपने आप को माफ करता हूँ मैं अपनी पास्ट को रिलीज करता हूँ मैं अपनी ओल्ड आइडेंटिटी को लव के साथ रिलीज करता हूँ मैं अपनी न्यू जेपी मॉर्गन आइडेंटिटी को रिसीव करता हूँ मैं रेडी हूँ मैं कैपेबल हूँ मैं गाइडेड हूँ मैं प्रोटेक्टेड हूँ मैं सपोर्टेड हूँ या अल्लाह तेरा शुक्र है प्लीज फॉर मी थैंक यू या अल्लाह तेरा शुक्र है थैंक यू या अल्लाह तेरा शुक्र है कि मैं जेपी मॉर्गन लंडन में हूँ या अल्लाह, तेरा शुक्र है कि के मैं कैनरी वॉफ की हाई परफॉर्मेंस फाइनेंस एनर्जी में सेटल्ड हूँ या अल्लाह तेरा शुक्र है कि मैं वेल्थ मैनेजमेंट प्राइवेट बैंक सी टीम और इक्विटी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इन्वायरमेंट में ग्रो कर रहा हूँ या अल्लाह तेरा शुक्र है कि मैं इक्विटी मार्केट्स पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन रिस्क मॉडलिंग फैक्टर इन्वेस्टिंग क्वांटिटेटिव रिसर्च और क्लाइंट स्ट्रेटजी को क्लैरिटी के साथ समझ रहा हूँ थैंक यू शुक्रिया के मैं फंडामेंटल इक्विटी एनालिसिस और क्वांटिटेटिव इन्वेस्टिंग को कंबाइन करता हूँ शुक्रिया के मैं पोर्टफोलियो मैनेजर्स फंडामेंटल एनालिस्ट्स सीनियर क्वॉन्ट्स कलीग्स मैनेजर्स बॉसिस डायरेक्टर्स वी मैनेजिंग डायरेक्टर्स और क्लाइंट्स के साथ वैल्यूएबल कॉन्वर्जेस करता हूँ या अल्लाह तेरा शुक्र है कि मैं क्लाइंट्स के लिए इंटेलिजेंट स्ट्रैटी और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल वैल्यू क्रिएट करता हूँ या अल्लाह तेरा शुक्र है कि मैं विन विन वैल्यू क्रिएशन का आदमी हूँ थैंक यू शुक्रिया के मैं एक्जियोमा रिस्क मॉडल्स फैक्टर एक्सपोजर्स पाइथन पैंडास नम पाए ए पी आइज ए आई और मशीन लर्निंग को इन्वेस्टमेंट रिसर्च के लिए यूज़ करता हूँ शुक्रिया के मैं डेटा को इनसाइट में बदलता हूँ शुक्रिया के मैं इंसाइट को इन्वेस्टमेंट एक्शन में बदलता हूँ या अल्लाह तेरा शुक्र है कि मैं लीडरशिप विजन एग्जीक्यूशन और ग्लोबल इम्पैक्ट एम्बॉडी करता हूँ या अल्ला तेरा शुक्र है कि मैं सिस्टम्स मार्केट्स क्लाइंट्स कैपिटल रिस्क और लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस को वाइडर लेंस से समझ रहा हूँ या अल्ला तेरा शुक्र है कि मेरी नेटवर्किंग एनर्जी काम मैग्नेटिक और पावरफुल है या अल्लाह तेरा शुक्र है कि मेरी प्रेजेंस कम्पोज है मेरी आवाज ग्राउंडेड है मेरी आंखें फोकस्ड हैं और मेरी पोस्चर स्ट्रॉन्ग है थैंक यू शुक्रिया कि मेरी प्रोफेशनल सिडक्शन मेरी अलियोर मेरी करिश्मा मेरी रिफाइंड डार्क मैस्क्युलाइन एनर्जी और मेरी मैग्नेटिज्म जेपी मॉर्गन के इकोसिस्टम में इन्फ्लुएंस क्रिएट करती है शुक्रिया कि मेरी क्लैरिटी रिस्पेक्ट अट्रैक्ट करती है शुक्रिया कि मेरी कॉम्पिटेंस ट्रस्ट अट्रैक्ट करती है शुक्रिया कि मेरी काम अथॉरिटी इन्फ्लुएंस अट्रैक्ट करती है शुक्रिया कि मेरी वैल्यू क्रिएशन लीडरशिप को विजिबल होती है या अल्लाह तेरा शुक्र है कि मैं जेपी मॉर्गन में रिकग्नाइज हो रहा हूँ या अल्ला तेरा शुक्र है कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रमोशंस बोनसेस रेजेज ट्रस्ट रेकग्निशन और लीडरशिप ऑपरचुनिटीज रिसीव करता हूँ या अल्लाह तेरा शुक्र है कि मेरी डेटिंग लाइफ रिफाइंड मैच्योर और सक्सेसफुल है या अल्लाह तेरा शुक्र है कि मैं लंडन के एलीट सक्सेसफुल एजुकेटेड वेल्दी सोशल सर्कल्स में कम्फर्टेबल हूँ शुक्रिया कि मेरी डेटिंग लाइफ म्यूचुअल अट्रैक्शन म्यूचुअल रिस्पेक्ट क्लास रोमांस और इमोशनल इंटेलिजेंस से फिल्ड है या अल्लाह तेरा शुक्र है कि मैं कनरी वॉफ के विसिनिटी में कंफर्ट, प्राइवेसी, ईज और प्रेस्टीज के साथ लाइफ करता हूँ थैंक यू शुक्रिया मेरे प्रीमियम अकोमोडेशन क्लीन होम लग्जरी फर्नीचर फोकस्ड वर्कस्पेस, ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइज और एलिगेंट लिविंग रूम के लिए शुक्रिया मेरी शार्प वार्ड्रोप टेलर्ड सूट्स पॉलिश शूज रिफाइंड फ्रेगरेंस एलिगेंट वॉच ग्रूमिंग और एक्जिकटिव प्रेजेंटेशन के लिए या तेरा शुक्र है क्या मेरी वेल्थ इंक्रीजिंग है थैंक यू शुक्रिया मेरी सैलरी बोनसेस प्रमोशंस सेविंग्स इन्वेस्टमेंट्स एसेट्स पोर्टफोलियोस, अपेरीगौ और लॉन्ग टर्म वेल्थ के लिए शुक्रिया एक्जॉटिक कार्स परफॉर्मेंस कार्स लग्जरी एसयूवीज और लाविश वेकेशंस के लिए शुक्रिया मोनाको दुबई पेरिस, ज्यूरिक जिनीवा न्यूयॉर्क सिंगापुर मॉल और इटालियन कोस्ट के लिए या अल्लाह तेरा शुक्र है कि मैं लग्जरी को ग्रैटिट्यूड डिसिप्लिन टेस्ट और वैल्यू क्रिएशन के साथ होल्ड करता हूँ या अल्लाह तेरा शुक्र है कि मेरी बॉडी स्ट्रोंग हो रही है या अल्लाह, तेरा शुक्र है कि मेरी स्टेमिना इम्प्रूव हो रही है या अल्लाह तेरा शुक्र है कि मेरी एथलेटिक आइडेंटिटी बिल्ड हो रही है थैंक यू शुक्रिया प्रीमियम स्क्वॉश कोचिंग के लिए शुक्रिया स्क्वॉश टॉर्नामेंट्स के लिए शुक्रिया कॉम्पिटिटिव मैचेस के लिए शुक्रिया फुटवर्क एजिलिटी रैकेट कंट्रोल मैच स्ट्रेटजी और कोर्ट कॉन्फिडेंस के लिए शुक्रिया स्विमिंग रनिंग जिम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग रिकवरी डिसिप्लिन और सेल्फ लव के लिए या अल्लाह तेरा शुक्र है मैं जेपी मॉर्गन लंदन में ग्रो कर रहा हूँ मैं जेपी मॉर्गन लंदन में क्लाइंट वैल्यू क्रिएट कर रहा हूँ मैं जेपी पी मॉर्गन लंडन में क्वांटिटेटिव इन्वेस्टमेंट इंटेलिजेंस बिल्ड कर रहा हूँ मैं जेपी मॉर्गन में लीडरशिप विजन एग्जीक्यूशन और ग्लोबल इंपैक्ट बिल्ड कर रहा हूँ थैंक यू या अल्लाह तेरा शुक्र है आई लव यू या अल्लाह तेरा शुक्र है आई लव यू मैं अपने उस वर्जन से मोहब्बत करता हूँ जो सीख रहा है जो ग्रो कर रहा है जो जेपी मॉर्गन लंदन में अपनी एलिट फाइनेंस आइडेंटिटी बिल्ड कर रहा है या अल्लाह तेरा शुक्र है मैं अपनी जेपी मॉर्गन आइडेंटिटी से मोहब्बत करता हूँ मैं अपनी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस क्वांटिटेटिव थिंकिंग एनालिटिकल मेच्योरिटी क्लाइंट वैल्यू माइंडसेट पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन एबिलिटी रिस्क जजमेंट मॉडलिंग डिसिप्लिन लीडरशिप विजन एग्जीक्यूशन और ग्लोबल इम्पैक्ट थिंकिंग से मोहब्बत करता हूं आई लव यू मैं जेपी मॉर्गन में कलीग्स मैनेजर्स बॉसेस डायरेक्टर्स वीपीज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स मैनेजिंग डायरेक्टर्स पोर्टफोलियो मैनेजर्स सीनियर क्वास और क्लाइंट्स के साथ मेच्योर कॉन्फिडेंट और वैल्यूएबल कॉन्वर्सेशंस करता हूँ मैं अपनी क्लैरिटी से रिस्पेक्ट अट्रैक्ट करता हूँ कॉम्पिटेंस से ट्रस्ट अट्रैक्ट करता हूँ प्रेपरेशन से अटेंशन अट्रैक्ट करता हूँ काम अथॉरिटी से इन्फ्लुएंस अट्रैक्ट करता हूँ कम्युनिकेशन से सीनियर प्रोफेशनल्स को इम्प्रेस करता हूँ और वैल्यू क्रिएशन से लीडरशिप को विजिबल होता हूँ आई लव यू मैं अपनी प्रोफेशनल मैग्नेटिज्म रिफाइंड डार्क मैस्कुलिन एनर्जी कंपोज्ड प्रेजेंस काम ऑथॉरिटी प्रोफेशनल सिडक्शन अलियोर करिश्मा और इन्फ्लुएंस एनर्जी से मोहब्बत करता हूँ मैं अपनी सेक्शुअल एनर्जी से मोहब्बत करता हूँ मैं उसे एग्जेक्यटिव प्रेजेंस में ट्रांसम्यूट करता हूँ मैं डिजायर को फोकस में बदलता हूँ इंटेंसिटी को कॉन्फिडेंस में बदलता हूं रॉ मैस्कुलिन एनर्जी को काम अथॉरिटी में बदलता हूँ और करिश्मा को प्रोफेशनल इन्फ्लुएंस में बदलता हूं मैं अपनी एनर्जी का मास्टर हूँ या अल्लाह तेरा शुक्र है मैं अपनी रिकग्निशन ग्रोथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रमोशंस बोनसेस रेजेस और लीडरशिप अपरचुनिटीज से मोहब्बत करता हूँ आई लव यू मैं अपनी डेटिंग लाइफ से मोहब्बत करता हूँ मैं लंदन के एलीट सक्सेसफुल एजुकेटेड वेल्दी और हाई वैल्यू सोशल सर्कल्स में नेचुरली कंफर्टेबल हूँ मैं ब्यूटिफुल इंटेलिजेंट एलिगेंट एम्बिशियस और सक्सेसफुल वीमेन के साथ नेचुरली कनेक्ट करता हूँ मैं अट्रैक्शन को एलिगेंस के साथ होल्ड करता हूँ रोमांस को मेचोरिटी के साथ होल्ड करता हूँ और इंटीमेसी को रिस्पेक्ट कंसेंट ट्रस्ट और वॉम्थ के साथ होल्ड करता हूं आई लव यू मैं अपनी जेपी मॉर्गन लाइफ स्टाइल से मुहब्बत करता हूँ मैं कनेरी वॉफ के विसिनिटी में कम्फर्ट प्राइवसी ईज और प्रेस्टीज के साथ लिव करता हूँ मैं अपने प्रीमियम एकमोडेशन लग्जरी फर्नीचर फोकस्ड वर्कस्पेस ऑर्गेनाइज वार्ड्रोब शार्प वार्डरोब टेलर्ड सूट्स पॉलिश शूज रिफाइंड फ्रेगरेंस एलिगेंट वॉच और एग्जिकटिव प्रेजेंटेशन से मुहबत करता हूँ I love you। मैं अपनी वेल्थ बिल्डिंग जर्नी से मुहबत करता हूँ मैं अपनी सैलरी बोनसेस प्रमोशंस सेविंग्स इन्वेस्टमेंट्स एसेट्स पोर्टफोलियोज एपरिगॉन और लॉन्ग टर्म वेल्थ से मुहबत करता हूँ मैं एग्जॉटिक कार्स परफॉर्मेंस कार्स लग्जरी एस यूवीज लैविश वेकेशंस मोनाको दुबई पैरिस ज्यूरिक जिनीवा न्यूयॉर्क सिंगापुर मॉल और इटैलियन कोस्ट की लग्जरी ट्रैवल एनर्जी से मोहब्बत करता हूं या अल्लाह तेरा शुक्र है मैं लग्जरी को ग्रैटिट्यूड डिसिप्लिन टेस्ट और वैल्यू क्रिएशन के साथ होल्ड करता हूं आई लव यू मैं अपनी बॉडी डिसिप्लिन ट्रेनिंग फिटनेस प्रीमियम स्क्वॉश कोचिंग स्क्वाश टूर्नामेंट्स कॉम्पिटिटिव मैच फुटवर्क एजिलिटी रैकेट कंट्रोल मैच स्ट्रैटेजी कोर्ट कॉन्फिडेंस स्विमिंग रनिंग जिम डिसिप्लिन स्ट्रेंथ स्टैमिना और रिकवरी से मुहबत करता हूँ I love you। मैं गाइडेड हूँ प्रोटेक्टेड हूँ सपोर्टेड हूं स्ट्रॉन्ग हूं ड्रिवन हूं डिसिप्लिन हूं वर्थी हूं कैपेबल हूं या अल्लाह तेरा शुक्र है मैं जेपी मॉर्गन लंदन में ग्रो कर रहा हूं मैं क्लाइंट वैल्यू क्रिएट कर रहा हूं मैं क्वांटिटेटिव इन्वेस्टमेंट इंटेलिजेंस बिल्ड कर रहा हूं मैं लीडरशिप विजन एग्जीक्यूशन और ग्लोबल इम्पैक्ट बिल्ड कर रहा हूँ मैं अपनी ड्रीम रियलिटी को एक्शन डिसिप्लिन नेटवर्किंग क्लाइंट वैल्यू बोनस प्रमोशन वेल्थ क्रिएशन प्रीमियम लाइफस्टाइल, सक्सेसफुल डेटिंग लाइफ फिटनेस सेल्फ लव और तेरी रहमत के साथ लिव कर रहा हूँ या अल्लाह तेरा शुक्र है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 I am sorry, मैं उन सब दफाओं के लिए माफी चाहता हूँ जब मेरी सेक्सुअल एनर्जी एग्जेक्यूटिव प्रेजेंस में फुल्ली ट्रांसम्यूट होने का वेट करती रही I am sorry, मैं उन सब मोमेंट्स के लिए माफी चाहता हूं जब मेरी अट्रैक्शन एनर्जी नेटवर्किंग पावर काम अथॉरिटी प्रोफेशनल इन्फ्लुएंस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 वॉलिटिलिटी बीटा ड्रॉडाउन ट्रैकिंग एरर रिस्क कॉन्ट्रीब्यूशन और परफॉर्मेंस एट्रीब्यूशन की लैंग्वेज मेरी कॉन्फिडेंस में फुल्ली सेटल होने का वेट करती रही प्लीज फॉर गिव मी मुझे माफ कर दो जब नेटवर्किंग प्रेशर बन गई जबकि नेटवर्किंग एक ग्रेसफुल वैल्यू एक्सचेंज है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 प्लीज फॉर गिव मी मुझे माफ कर दो जब मेरी सेक्सुअल एनर्जी एग्जेक्यटिव प्रेजेंस में फुल्ली ट्रांसम्यूट होने का वेट करती रही प्लीज फॉर गिव मी मुझे माफ कर दो जब मेरी डिजायर फोकस में मेरी इंटेंसिटी कॉन्फिडेंस में मेरी रॉ मैस्कुलिन एनर्जी काम अथॉरिटी में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 मुझे माफ कर दो जब मेरी बॉडी ग्रैटिट्यूड के साथ फुल्ली होल्ड होने का वेट करती रही प्लीज फॉरगिव मी मुझे माफ कर दो जब स्क्वॉश, स्विमिंग रनिंग जिम न्यूट्रिशन, स्लीप रिकवरी मोबिलिटी और स्टैमिना मेरी जेपी मॉर्गन लाइफस्टाइल का फाउंडेशन बनने का वेट करते रहे या अल्लाह तेरा शुक्र है मुझे माफ कर दे मेरी नीयत साफ करते मेरी डिसिप्लिन को स्ट्रोंग करते मेरी फोकस को क्लियर करते मेरी रूह को काम करते मेरी प्रोफेशनल आइडेंटिटी को पॉलिश कर दे मेरी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को डीपन कर दे मेरी क्वांटिटेटिव थिंकिंग को शार्पन कर दे मेरी नेटवर्किंग एनर्जी को ग्रेसफुल करते, मेरी बॉडी को स्ट्रांग करते, मेरी लाइफस्टाइल को डिसिप्लिन करते, मेरी जेपी मॉर्गन आइडेंटिटी को एक्सीलेंस के साथ अलाइन करते। प्लीज फॉरगिव मी मैं अपने आप को माफ करता हूं मैं अपनी पास्ट को रिलीज करता हूं मैं अपनी ओल्ड आइडेंटिटी को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 कि मैं जेपी मॉर्गन में रेकग्नाइज हो रहा हूँ या अल्ला तेरा शुक्र है कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रमोशंस बोनस रीजेज ट्रस्ट रेकगनिशन और लीडरशिप ऑपरचुनिटीज़ रिसीव करता हूँ या अल्ला तेरा शुक्र है कि मेरी डेटिंग लाइफ रिफाइंड मैच्योर और सक्सेसफुल है या अल्लाह तेरा शुक्र है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 और प्रेस्टीज के साथ लाइव करता हूँ थैंक यू शुक्रिया मेरे प्रीमियम अकोमोडेशन क्लीन होम लग्जरी फर्नीचर फोकस्ड वर्क स्पेस ऑर्गेनाइज वार्ड्रोप और एलिगेंट लिविंग रूम के लिए शुक्रिया मेरी शार्प वार्ड्रोप टेलर्ड सूट्स पॉलिश शूज रिफाइंड फ्रेगरेंस एलिकेंट वॉच ग्रूमिंग और एग्जिव प्रेजेंटेशन के लिए या अल्लाह तेरा शुक्र है कि मेरी वेल्थ इंक्रीजिंग है थैंक यू शुक्रिया मेरी सैलरी बोनसेस प्रमोशंस सेविंग्स इन्वेस्टमेंट्स एसेट्स पोर्टफोलियोस अपेरीगो और लॉन्ग टर्म वेल्थ के लिए शुक्रिया एग्जॉटिक कार्स परफॉर्मेंस कार्स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 फुटवर्क एजिलिटी रैकेट कंट्रोल मैच स्ट्रैटी और कोर्ट कॉन्फिडेंस के लिए शुक्रिया स्विमिंग रनिंग जिम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग रिकवरी डिसिप्लिन और सेल्फ लव के लिए या अल्लाह तेरा शुक्र है मैं जे पी मॉर्गन लंडन में ग्रो कर रहा हूँ मैं जे पी मॉर्गन लंडन में क्लाइंट वैल्यू क्रिएट कर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 और इन्फ्लुएंस एनर्जी से मोहब्बत करता हूं मैं अपनी सेक्शुअल एनर्जी से मोहब्बत करता हूं मैं उसे एग्जीक्यूटिव प्रेजेंस में ट्रांसम्यूट करता हूं मैं डिजायर को फोकस में बदलता हूँ इंटेंसिटी को कॉन्फिडेंस में बदलता हूँ रॉ मैस्क एनर्जी को काम अथॉरिटी में बदलता हूं और करिश्मा को प्रोफेशनल इन्फ्लुएंस में बदलता हूँ मैं अपनी एनर्जी का मास्टर हूं या अल्लाह तेरा शुक्र है मैं अपनी रिकग्निशन ग्रोथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रमोशंस बोनसेस रेजेस और लीडरशिप अपॉर्चुनिटीज से मोहब्बत करता हूँ आई लव यू मैं अपनी डेटिंग लाइफ से मोहब्बत करता हूँ मैं लंदन के एलीट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 और इंटीमेसी को रिस्पेक्ट कंसेंट ट्रस्ट और वॉम्थ के साथ होल्ड करता हूं आई लव यू मैं अपनी जेपी मॉर्गन लाइफस्टाइल से मोहब्बत करता हूं मैं कनेरी वॉफ के विसिनिटी में कंफर्ट प्राइवेसी, ईज और प्रेस्टीज के साथ लिव करता हूं मैं अपने प्रीमियम एकमोडेशन लग्जरी फर्नीचर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 फुल्ली ट्रस्ट मिलने में देर हुई प्लीज फ़ॉरगिव मी मुझे माफ कर दो जब पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन रिस्क मॉडलिंग फैक्टर इन्वेस्टिंग इक्विटी एनालिसिस परफॉर्मेंस एट्रिब्यूशन और क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर मेरी ग्रोथ स्लो हुई प्लीज फ़ॉरगिव मी मुझे माफ कर दो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 रिस्क जजमेंट मॉडलिंग डिसिप्लिन लीडरशिप विजन एग्जीक्यूशन और ग्लोबल इम्पैक्ट थिंकिंग से मोहब्बत करता हूँ आई लव यू मैं जेपी मॉर्गन में कलीग्स मैनेजर्स बॉसेस डायरेक्टर्स वीपीज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स मैनेजिंग डायरेक्टर्स पोर्टफोलियो मैनेजर्स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 और हाई वैल्यू सोशल सर्कल्स में नेचुरली कंफर्टेबल हूं मैं ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट एलिगेंट एम्बिशियस और सक्सेसफुल वीमेन के साथ नेचुरली कनेक्ट करता हूं मैं अट्रैक्शन को एलिगेंस के साथ होल्ड करता हूँ रोमांस को मेचोरिटी के साथ होल्ड करता हूं और इंटीमेसी को रिस्पेक्ट कंसेंट ट्रस्ट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 पोर्टफोलियोज एपरिगॉन और लॉन्ग टर्म वेल्थ से मोहब्बत करता हूँ मैं एग्जॉटिक कार्स परफॉर्मेंस कार्स लग्जरी एसयूवीज, यूवीज लैविश वेकेशंस मोनाको दुबई पेरिस, ज्यूरिक जिनीवा न्यूयॉर्क सिंगापुर मॉल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 वेल्दी सोशल सर्कल्स में कम्फर्टेबल हूँ शुक्रिया के मेरी डेटिंग लाइफ म्यूचुअल अट्रैक्शन म्यूचुअल रिस्पेक्ट क्लास रोमैंस और इमोशनल इंटेलिजेंस से फील्ड है या अल्लाह तेरा शुक्र है कि मैं कनरी वॉफ के विसिनिटी में कम्फर्ट प्राइवसी ईज और प्रेस्टीज के साथ लाइव करता हूँ थैंक यू शुक्रिया